त्रिपुर भैरवी त्रिपुर भैरवी की उपासना में सभी बंधन दूर हो जाते हैं भैरवी के कई प्रकार के भेद बताए गए हैं त्रिपुर भैरवी चैतन्य भैरवी सिद्ध भैरवी भुवनेश्वर भैरवी संपदा प्रद भैरवी कमलेश्वरी भैरवी कौलेवर भैरवी कामेश्वरी भैरवी नित्या भैरवी रुद्रभैरवी भद्र भैैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि त्रिपुरा भैरवी ऊर्ज्वान्वय की देवता है माता की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए प्रेम विवाह शीघ्र विवाह प्रेम में सफलता के लिए श्री त्रिपुर भैरवी देवी की साधना करनी चाहिए इनकी साधना तुरंत प्रभावी है जिस किसी तांत्रिक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है यह देवी उस समस्या का यह जड़ से विनाश करती है जीवन में काम सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है मनोवांचित वर या कन्या से विवाह होता है देवी कथा नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले तो यह सोच देवी अंतर ध्यान हो जाती है भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी तब शिव जी के आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहाँ जाते हैं महर्षि नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है देवी भैरवी या त्रिपुर भैरवी रात्रि कालरात्रि विद्या सिद्धविद्या शिव दक्षिणामूर्ति कालभैरव